गोविंद जय जय गोपाल जय जय श्रमन हरि गोविंद जय पुराण पराशर सत्यवती क्षण परमा प्रेरणया प्रवर्तमी तस्य हरे पद कम श्रीचैतुत्पद कमलूं वैष्णवाई श्रीपाग्र सह गण रघुनाथान्वित साधिम सवधूतम पर्जन सहित श्रीकृष्ण चैतन्यं श्री राधा कृष्ण पादा सह गणलता श्री, श्री, श्री, श्री विशाखान्वितता आजा लुजौ कनकावदीर्तन कमलायताक्ष विश्वभरौ दिजवरौ युगधर्मौ वंदे जगत्कुण करौ। नारायण नमस्कृत्य नरम चरुतम देवी सरस्वती व्या तत जयमदीर वाछाकलतरुभ्य कृपा सिंधुभ्य च पत्ता पावनेभ्यो वैष्णवेभ्यो नमो नम हे श्री सनातन प्रभु कर्णामेक दयावलोक हे भट्टुग्म सुमते रघुनाथ दासजीवे दया मुद्रा बुलश्रृंदावन की जय नारायण परम श्री चैतन्य चरताम शिव महाप्रभु साधन भक्ति का निरूपण करते हुए माने अवधेय तत्व उसका अनुरूपण करते हुए पूर्व प्रसंग में ये कह आए के भक्त तीन प्रकार के हैं एक है भागवतम दूसरे हैं मध्यम भागवत तीसरे हैं प्राकृत प्राकत्मा ने जिन्हों ने अभी भक्ति प्रारंभ ही की है इनमें भागवतोत्तम वो हैं जिनको अपने हृदय का भाव सारी प्रकृति में व्याप्त दिखता है और अपने हृदय का भाव जितना ज्यादा जिसको सर्वत्र व्याप्त दिखेगा यह समझना चाहिए कि वह उतना ही श्रेष्ठ भक्त है कण कण में अपने शरीर के भाव को देखना या ये दो तरह की स्थिति है या तो अपने शरीर के भाव को सर्वत्र देखना जैसे मैं बढ़ रही हूं ऐसे सारा संसार संसार के श्री कृष्ण के वियोग में व्याकुल है और अपने प्यारे को हर जगह दर्शन कर लेना हरी इसी तरह से प्रत्येक वस्तु को क्या ये मेरे प्यारे के उपयोग की है इसको कैसे सेवा में लगाया जाए तो यह तीन तरह की भावनाएं हो गई सर्वोत्तम भक्त सर्वभूतेश्वश भगवत भाव मात्मना अपने भगवत भाव को देखना और अपने भगवत भाव को तीन तरह से सर्वत्र देखा जा सकता है सर्वत्र प्यारे का दर्शन करना जैसे जित देखूं तित शाम है यह एक स्थिति हुई दूसरी स्थिति हुई कि अपने भाव को ही संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त देखना निज भाव को संपूर्ण प्रकृति में व्याप्त देख रहे हैं जैसे मैं रो रही हूं ऐसे ये मेघ रो रहा है जैसे मैं जड़ अवस्था को प्राप्त हो रही हूं इसी तरह से ये पर्वत जड़ हो गया है जैसे मेरी आंखों से आंसू गिर रहे हैं ऐसे इस वृक्ष से मध्यधारा गिर रही है जैसे मैं व्याकुल श्री यमुना ये समुद्र ये नदी ये भी व्याकुल होकर के शाम सुंदर की ओर दौड़ रही है तो इस तरह से अपने भाव को सर्वत्र व्याप्त देखना कभी कभी अपने से बिल्कुल विपरीत देखना हाँ, मैं तो इतनी व्याकुल हो रही हूं और ये हंस रहे हैं इस तरह से कहीं मलयाल क्यों मुझे परेशान कर रही है वैसे ही मैं बहुत व्याकुल हूं और तू मुझे और परेशान कर रही है तो इस तरह से तो कभी अन्य के द्वारा कभी व्यतर के द्वारा कभी प्रो और कभी एंटी दोनों भावों के द्वारा श्री अपने भाव को सर्वत्र व्याप्त देखना और सर्वत्र व्याप्त देख करके अपने भाव को ही सर्वत्र अपने प्यारे का भी दर्शन करना तो प्यारे का दर्शन अपने भाव को सर्वत्र व्याप्त देखना अथवा कभी कॉन्ट्रास्ट विपरीत भावना धारण करते हुए कि लो मैं तो दुखी हो रही हूं और ये क्या आनंद मना रहे हैं कब मैं इन जैसे सौभाग्य को प्राप्त कर सकूंगी इस तरह के भाव को कि के धन्यत्मूर्ख मत हिरण्य ये हरिणिक कैसी धन्य है जो अपने पति के साथ हिरणों के साथ श्री कृष्ण का पूजन कर रही है अपने आप यह भाव प्रकट हो रहा है कि यह हरिणी तो धन्य है और मैं अधन्य हूं धन्यास में मूड़मतियों होने पर भी ये हरिणी धन्य है और मैं अधन्य हूं ये अपने आप ही भाव कहीं प्रकट हो रहा है तो इस तरह से कभी विपरीत रूप में रिवर्स रूप में कभी अनुकूल रूप में प्रो रूप में अपने भाव को सर्वत्र व्याप्त देखना और अपने प्यारे को देखना ये हो गए भागवतोत्तम यह सबसे ज्यादा प्राप्त है श्री विश्वानंद ये जो टेंडेंसी है ये पृथ्वी स्वरूप ये सबसे ज्यादा प्राप्त होता है श्री भुष्वांग नंदन फिर इससे कम प्राप्त होता है वो प्राप्त होता है श्री महषिगणों में फिर अन्य लोगों में कुछ कुछ ये प्राप्त होता है महशीगण भी महर्षि महशी गीत में इसी तरह से प्राप्त होती है तो ये हो गया भागवतोत्तम अब मध्यम भागवत कौन है बोले मध्यम भागवत का लक्षण दिया कि प्रेम मैत्री कृपोपेक्षा व्यक्त करो जो ईश्वर से प्रेम करें ईश्वर के अंकुल जो हैं उनसे ईश्वर के परिकर ईश्वर से प्रेमी उनके साथ में जो मैत्री करें जो अपने से छोटों के ऊपर कृपा करें और जो कृष्ण विरोधी हैं उनकी उपेक्षा करके छोड़ना वे मध्यम भक्त हैं प्राय कृपा मध्यम भक्ति ही करते हैं जितनी भी कृपा प्राप्त होती है वे मध्यम भक्तों के द्वारा होती है उत्तम भक्त तो कभी कभी किसी किसी के ऊपर कृपा करते हैं हरे को शुभदेव जी हरे को संकाधिक हरे को जड़ हरे को श्री नारद जैसे एकाएक उपदेशक नहीं मिलेंगे मध्यम भक्ति ही कृपा करते हैं प्रेम मैत्री कृपा उपेक्षा ये जो करते हैं वे मध्यम तीसरे जो हैं वे तीसरे हैं जो प्रारंभ प्रारंभिक भक्त है प्राकृत प्राकृत मतलब है अभी इन्होंने भजन प्रारंभ ही किया है ऐसे जो जन हैं वे अभी उनकी केवल श्री ग्रह में मंदिर में जो शिव ग्रह विराजमान है अर्चा उन अर्चा में ही भगवत बुद्धि है अभी जीव मात्र में उनकी भगवत बुद्धि नहीं आई है अर्चा के बाद में थोड़ी थोड़ी सी कहीं भावना है तो वो गुरु में है हर के प्रति उनके हृदय में आदर की भावना नहीं है वे तो अर्चा में हरे पूजा में श्रद्धे ईहती जो अर्चा में ही श्रद्धा पूर्वक अपनी पूजा को यहते माने चेष्टा करते हैं यह चेष्टा श्री प्रभु में ही पूजा करने की चेष्टा करते हैं और प्रभु में ही जो अर्चा है उस अर्चा में ही भगवत स्वरूप का दर्शन करते हैं न तक भक्तेशु भक्तों में नहीं करते हैं सभक्त प्राकृत स्मृत ऐसा जो भक्त है वह प्राकृत भक्त कहलाता है अर्थात वह प्रारंभ करने वाला भक्त है परंतु तो तो इस इसका पर यह नहीं है कि जब वह सिद्ध हो जाएगा तब तो वह पूजा करना छोड़ देगा भगवत शिव ग्रह तो साक्षात भगवान के अवतार हैं इसलिए उनकी पूजा तो वो सदा करेगा जो सिद्ध भक्त हैं वे भी पूजा कर निरंतर निरंतर करेंगे यहां तक के जो वरक्त हो गए हैं वे भी अब उपचार से पूजा न करके मानसी पूजा करना शुरू कर देंगे पर पूजा नहीं छूटेगी उनकी और विशेष रूप से दीक्षा ग्रहण कर लेने के बाद तो यह अनिवार्य हो जाता है कि साधक नित्य अर्चना करे उसे अर्चना करने का उसे पाद सेवन करने का अधिकार भी प्राप्त हो गया है तो दीक्षा ग्रहण करने के बाद में तो मरण तक कुछ न कुछ सेवा ठाकुर जी की जाकर के मंदिर में करनी ही चाहिए ये तो उसकी सेवा का अधिकार ही बन जाता है यही बात कह रहे हैं कि यश भक्ति भगवत किंचना सर्वई गुण सत्य समाशते स्वरा हरऊ अभक्तस्य कुतो महदुना मनोरथेना सत्य धावतो बही जिसमें भगवत भक्ति है सर्व गुण सत्य सोरा वहां पर सारे गुण विराजमान है और सारे गुणों के साथ में सोरा का का में सोरा का तात्पर्य है कि ठाकुर जी का परिकर सहित ठाकुर जी उसके हृदय में विराजमान हो जाते सोरा का तात्पर्य है कि ठाकुर जी के परिकर सहित श्री भगवान उसके हृदय में विराजमान हो जाते हैं तो सर्वे गुण उसमें सारे गुण भी आ जाते हैं और उसमें जितने भी देवता हैं वो देवता भी जाकर के विराजमान हो जाते हैं हरव अभक्त कुतो महगण जो भगवान का अभक्त है उसमें महत् गुण कहां से आए मनोरथेना असती धाव तो वही क्योंकि भगवान में भक्ति न करने वाला तो मनोरथ करते हुए बाह्य वस्तुओं की ओर दौड़ रहा है तो हर अवक्त्यो ये भारतवर्ष की महिमा का गायन करते हुए ये वचन कही जा रहे हैं कि भारतवर्ष के निवासी बड़े भाग्यशाली हैं क्योंकि उनमें भक्ति बिराजमान है और यश भक्तिर भगवती अकिंचना जिसमें अनन्य निष्ठा वाली अन्य अभिलाषता शून्य जिसके हृदय में भक्ति है सर्वई गुण उसमें सारे गुण भक्ति वाले व्यक्ति में अपने आप आ जाते हैं सर्वई गुण समाश्रते सोरा, और सोरा का तात्पर्य है कि केवल अच्छे गुण ही नहीं आएंगे केवल भगवान ही नहीं आएंगे भगवान का परिक्र भी उसके भीतर विराजमान हो जाएगा अर्थात जिस भाव का वो भक्त है उसी भाव के सारे पर के गुण उसमें आ जाएंगे भाव का भक्त है तो उसमें कृष्ण के प्रति लाल्यता ज्ञान श्री यशोदा जी के समान जो चेष्टाएं वो आ जाएंगी सख्य पर का है तो उसमें श्री सुवल श्रीदामा इनके समान चेष्टाएं आ जाएंगे यदि दास भक्त का परकर है तो श्री नंद भवन के चित्रक आदि जो सेवक हैं उनके गुण उसमें आ जाएंगे और यदि मधुर पड़कर का है तो वो प्राप्त होती ही उठ के धरे सखी को भाव अपने हृदय में सखी का भाव धारण करके उठ के और वह अपने परकर के साथ में जाकर के मिल जाएगा और श्री प्रिया को जगाने के लिए निकुंज मंदिर में मंजरी स्वरूप से वह प्रवेश करके श्रीप्रिया लाल को जगाने लग जाएगा तो प्रातःकाल होते ही वह फिर सेवा में लग जाएगा तो जिसका जो भाव है वो भाव वो धारण कर लेगा श्री सनत कुमार संहिता में विशेष रूप से इस बात को कहा गया कि आत्मान भावे तत्र किशोरीम प्रमदा अपने आप की भी कल्पना भावना यह करनी चाहिए कि मैं श्री किशोरी जी की यूथ की एक छोटी सी सबसे छोटी मैं दासी हूं और ये जो दासी है ये सबकी लालली है और जो भी आए वो इसके गाल के ऊपर चपक लगाते हुए ए, चल ये करके आप सब इसके कान पकड़े सब इसके चपट लगाएं, सब इसके पीठ ठोके ये काम करके आए ये काम करके आए ये काम करके आए और वो दौड़ दो करके काम करती है और सब उसे गाल के ऊपर गुलचा मारते हुए कभी स्नेह करते हुए कभी सिर के ऊपर मुंडी पकड़ के हिलाते हुए ये बहुत अच्छी लाली है ये कहकर के जितनी भी बड़ी सखी है वे सब उसको लाल प्रदान करती है जान बुझ करके उसमें कोई कमी नहीं है परंतु जान बुझ करके लीला शक्ति उसमें कमी करवा देती हैं, कमी करवाएंगे तो बहुत को डांटने का मौका मिलेगा हाँ ये भी जरूरी है जब तक तो कमी नहीं होगी तो डांटेंगे कैसे श्री नरोत्तम ठाकुर महाशय कह रहे हैं अनुगत नरोत्तम करे वो शासन कब वो अवसर होगा कि इस अनुगत नरोत्तम के ऊपर श्री रूप गोस्वामी श्री रूप जी शासन करेंगे डांत लगाएंगे बोले ए तो सो तो कही ना अभी तक तो न्याय किया जा करके क्या यह चीज लेके ऐसे शासन करेंगे और ये शासन करना इसकी तो प्रार्थना की जा रही है कि मुझे डांत पड़े तो ये डाट पड़ना ये तो बड़े भाग्य की बात है तो अभिगत नवोत्तम करे हुए शासन अनुवत नरोत्तम को कवि श्री रूप मजरी जी शासन करते हुए विराजमान होंगे तो ये अपनी भावना को धारण करते हुए विराजमान तो साधक जो है वो सर्व गोई सत्य सोरा सोरा का तात्पर्य है केवल कृष्ण का ही ध्यान नहीं करेगा उसके हृदय में कृष्ण ही नहीं होंगे बल्कि जिस युद्ध में वो है उस युद्ध का ध्यान जिनकी पाल्य दास है उन श्री गुरु मंजरी जिनके अनुगत उसको सौंपा गया है उनका ध्यान अपनी सेवा उसको जो बताई गई है उस सेवा का ध्यान और अपनी रुचि की सेवा का पराकाष्ठा जिसमें है उस पराकाष्ठा का ध्यान अपने वस्त्र का ध्यान और सदा सदा आदेश उनका पालन करते हुए वो विराजमान हैं तो मेरा क्या नाम है मेरा क्या रूप है मेरी क्या साढ़े तेरह वर्ष की मेरी अवस्थाएं वह मेरा देश संबंध श्री राधा रानी के साथ में लोक व्यवहार में मेरा क्या संबंध है या किसी सखी के साथ में मेरा क्या संबंध है किस यूथ में हूं श्री विशाखा जी के श्री रंगदेवी जी के कि श्री सुदेवी जी के कि श्री ललिता जी के अष्ट सखियों में किसके यूथ में हूं आज्ञा मुझे किस चीज को कार्य करने की आज्ञा मिली है कौन सी मेरी विशेष सेवा मुझे किन किन की सेवा करनी है जितनी भी मेरी बड़ी हैं, उन सबकी मुझे सेवा करनी है और पराकाष्ठा किस चीज से श्री प्रिया लाल को सबसे ज्यादा सुख प्राप्त होगा जैसे मध्यान्न काल में श्री प्रिया जी को श्याम सुंदर के श्रीहस्त में सौंपना यह पराकाष्ठा मध्यान्न काल में श्री राधा कुंड वहां पर सूर्य पूजन के लिए अभसार कराना यह पराकाष्ठा अथवा रात्रि के समय प्रदोष काल में श्याम सुंदर ने बैंसी बजाई उस समय श्री प्रियाजी का श्रृंगार करके उनके ऊपर छत्र लगा करके सहायता करते हुए उस समय चमर करते हुए उनके पीछे पीछे अभिसार करते हुए उनको ले जाओ तो ये पराकाष्ठ है श्याम सुंदर के श्री हस्त में श्री प्रिया का समर्पण ये पराकाष्ठ पाली मेरी जो दीक्षा गुरु है उन दीक्षा गुरु या दीक्षा गुरु ने जिनको सौंपा है वे शिक्षा गुरु उनकी मैं पाल्य दासी हूँ वही मेरा पालन करने वाली हैं और मैं उनकी दासी हूँ और उनके आदेश से बस मैं प्रियालाल की सेवा कर रही हूं और श्री वृंदावन की युवक सरकार की जो कुंज है उस कुंज के पत्र की आ, मूल में मेरी भी एक छोटी सी कुटिया है गुरुदेव की जहां Uh, कुंज है उसके पास में मेरी भी एक कुंज है निवास होकर के विराजमान है इस प्रकार सर्वे गुण माने इन सारे गुणों के साथ में सो रहा वहां अपने परकर के साथ में वो भजन करते हुए विराजमान है फिजिकली वो बिल्कुल एकांत में है आइसोलेटेड है किसी से संपर्क नहीं है कुटिया बंद करके ध्यान कर रही है उसकी सेवा सर्वगा सर्वगा यह के भीतर सेवा ये एक आश्चर्य की बात है कि जितना एकांत है उतनी ही की सेवा और नुकुंज मंदिर की जितनी भी सेवा है वो सब यौथ की सेवा है यूथ के अंतर्गत अंतर सेवा और उसने जो कुछ भी सेवा की साधक रूप में और सिद्ध रूप में अंत में उसे श्री प्रियालाल को ही समर्पित करना है ऊर्जेश्वरी श्री राधा रानी उनको ही उसे अपने चातुर्मा से व्रत को अंत में समर्पित करना है कल जो एकादशी जैसे है तो देवोत्थान में चार महीने जो व्रत किए नियम लिए या विशेष रूप से एक महीने कार्तिक मास में जो नियम लिए गए उन सारे नियमों के फल को श्री प्रियाजी के श्री हस्त में ही समर्पण समर्पण करना और विशेष रूप से श्री प्रियाजी जी की श्री श्याम सुंदर की युगल सरकार की राधा दामोदर की सेवा करते हुए विराजमान और उनके हाथ में जो नियम है उस नियम का समर्पण तो कल का दिन ये कार्तिक का मास ये ऊर्ज मास कहलाता है और ऊर्जेश्वरी श्री, श्री राधा रानी है कार्तिक का ही वैदिक नाम है नक्षत्र के अनुसार तो कार्तिक का नाम हुआ कृतिका नक्षत्र से जो प्रारंभ हो रहा है उस महीने का नाम कार्तिक हुआ ये तो नक्षत्र का नाम हुआ तत्वता इस मास की जो देवी हैं वे देवी ऊर्जेश्वरी श्री, श्री राधा रानी है राधारानी यहाँ की मुख्य देवी होकर के विराजमान और इसके देवता श्री राधा दामोदर तो दामोदर इसके देवता हैं और श्री राधा रानी इसकी स्वामनी होकर के विराजमान हैं और हमने जो कुछ भी भजन किया महीने भर एक नियम लेकर के कि हमने इतनी माला की या यहां विशेष रूप से कार्तिक के महीने में श्रवण करते रहे एक महीने हमने तथा नियम पूर्वक श्रवण की एक जगह बैठकर के तो ये जो है उस नियम को अब श्री प्रिया जी के श्री हस्त में ही जैसे समर्पण किया जाएगा तो बहुत बढ़िया बात कह दी गोई माने अपने हृदय में जो 11 भाव हैं उन संपूर्ण 11 भावों के साथ में समाशते रहा श्री श्याम सुंदर ही नहीं सोरा माने उनका परिकर वो भी हृदय में विराजमान होगा और हम अपने आप को एक परिकर के भीतर अनुभव करेंगे इस कि इस प्रकार की श्री विशाखा जी के पड़ की ये मैं एक दासी हूं श्री अनंग जी उनकी कृपा के द्वारा मुझे श्री विशाखा जी ने कृपा करके अनंग जी को सौंपा अनंग जी ने कृपा करके श्री रूप जी को सौंपा और रूप जी ने कृपा करके मुझे अनुगता अपनी जो श्री गुरु मंजिल है उन गुरु मंजिरी जी को प्रदान किया और उन गुरु मंजिरी जी के अनुगत्य में मैं सेवा करते हुए विराजमान हो रही ऐसा विचार करते हुए साधक हो भगवान में जो भक्त नहीं है उसमें कुतो महा महा उसमें महान गुण आई कहां से सकते भक्ति के अनुगत होकर के सारे महान गुण आएंगे अन्यथा गुण नहीं आएंगे वो तो मनोरक्ष मनोवस्थ करते हुए असति माने विनाशील वस्तुओं की ओर ही बाहर दौड़ता रहेगा अब वैष्णव कौन है उसके तटस्थ लक्षण बता दिए स्वरूप लक्षण तो एक बता दिया कि अपने भाव को माने अपने प्रिय का सर्वत्र दर्शन करना और अपने भाव को समय व्याप्त देखना कभी भाव के अनुसार अपने भाव के विपरीत भाव का दर्शन करके उद्दीपन रूप में इन फ्लिमिंग जो है उद्दीपन के रूप में अपने निज के भाव को कहीं आगे सुदीप्त करते हुए विराजमान होना तो कभी अंदर और कभी व्यति इनके द्वारा निज भाव को कहीं उद्दीप्त करते हुए विराजमान करना यह तो हो गया स्वरूप लक्षण वैष्णव भा, का स्वरूप लक्षण हुआ कि भगवत भाव मात्म न अपना जो भगवत भाव है उसको सर्वत्र कहीं देखे अब जो तटस्थ लक्षण है वो वर्णन करते हैं कि कृपालु अकृत सत्यसार सत्य में दृष्टि रखना सर्वत्र समबुद्धि रखना ये निर्दोष दोषों को त्याग देना वदाने माने उदार होकर के रहना मृदु शुचि अकिंचन, इनको धारण करके रहना, रहना सर्वोपकारक होना शांत कृष्ण के शरण निष्काम कृष्ण के अतिरिक्त अन्य चेष्टाओं का त्याग स्थिर काम को तो लोमो मधमाशर्य इन छह गुणों को जीत लेना कम भोजन करना अप्रमित होना मांग दूसरों को देना स्वयं अमान्य होकर के रहना गंभीर करुणा वाला होना सबसे मित्रता कभी मन दृष्टा होना दक्ष माने अपने कार्य में चतुर और मौनी मौन धारण करना विषय से मौन धारण करना ये सारे तटलक्षण हैं। इसको यूं समझ लें के भक्ति के जो रागानवा भक्ति है उस रागान भक्ति के पांच अंग हैं विष्णा चक्रवर्ती जी रागवर्तन चंद्रिका में इनको कहीं विभाजित कर रहे हैं श्री गुरु जी ने तो भक्ति के 64 अंग वर्णन किए श्री गुरु गोस्वामी जी ने इनको क्लासिफाइड कर दिया ने इनको कर दिया और पांच भागों में बांट पहला भाग है स्वाभिष्ट भाव मय मे अपना कोई एक भाव जो श्री किशोरी जी ने दिया है उस भाव में अपने अभिमान में स्थित रहना कि मेरा अभिमान क्या है कि मैं राधा रानी की दासी हूं श्री विशाखा जी के परकर में हूं या गोपी के परकर में उन्होंने मुझे समर्पित किया श्री अनंग मंजिली जी को और अनंग मंजिली की कृपा से मुझे सौंपा गया अनंग मंजिली जी ने श्री रूप मंजिली जी को और उन रूप मंजिल के अनुगत्य को ग्रहण करते हुए रूपानुगत्य को ग्रहण करते हुए मैं कुंज में विराजमान हूं और उन्होंने मुझे मेरी मेरे जो गुरुदेव हैं उनकी पाल्य दासी बना करके मुझे वहां पर रख दिया है कि ये तेरा पालन करेंगी उन गुरुदेव के अंगत्य में तू शिवप्रियालाल की सेवा करेगा तो निज कृष्ण प्रीति सख्स दास से बासल्य मधुर इन प्रीति इत्यादि को धारण करना ये हो गया स्वाभिष्ट भाव ये स्वाविष्ट भाव रूप श्री किशोरी जी ने दीक्षा काल में जीव को प्रदान किया जब हमको नाम मिला उसी समय हमें हमारे हृदय में एक अंत स्वरूप प्रदान कर दिया अब जब हमने थोड़ा सा भजन किया तो अंतश्चिंत स्वरूप वो बीज हृदय की क्यारी में जम गया अब ये पहला वाला अंश चल रहा है स्वाभिष्ट भावमय उसकी बात व्याख्या चल रही है श्री किशोरी जी ने जो रूप दिया वो रूप हमारे हृदय में जम गया अब उस हमारे दो शरीर हैं एक शरीर है यथावस्थित शरीर और दूसरा है अंतचिंत शरीर यथावस्थित शरीर ये गोला का गोरा काला वृद्ध युवक स्त्री पुरुष ब्राह्मण क्षत्रिय यथावस्थित शरीर जो सामने दिख रहा है ये यथावस्थित यथा शरीर है और इसके भीतर एक दूसरा शरीर है वो है अंत शरीर जो कि दीक्षा काल में हमको प्राप्त हो चुका है जैसे एक तबला बजाने वाला मृदंग बजाने वाला घंटों मृदंग को थोक पीट करता रहता है एक बीणा बजाने वाला घंटों बीणा को के जो नव है खूटी उनको मरोड़ता रहता है गाना शुरू नहीं करता है जब उसको यह लगता है कि बीणा से वो ही स्वर निकल रहा है जो मेलोडी मेरे हृदय में है तो गाना प्रारंभ करता और ऐसी स्थिति में यथावस्थित शरीर से जो कुछ भी सेवा की जा रही है वो तो पहुंच जाती है अंत शरीर में और अंत शरीर से जो सेवा की जा रही है वो ही यथावस्थित शरीर में बाहर की सेवा में सामने प्रकट हो जाती है तो हम बाहर जो कुछ भी सेवा कर रहे हैं वो सेवा एक कर्म मात्र नहीं रही वो एक प्रतिक्रिया बन गई रिएक्शन बन गई वो केवल रिचुअल नहीं है कि भाई ये नियम है सोए, जल्दी जल्दी गए मंदिर में गए सोहनी थी पूछा आज जल्दी से जल झाड़ी बदली तीन बार ताली बजाई प्रियालाल को उठा करके सिंहासन के ऊपर बैठा दिया जल्दी से भोग रख दिया कुछ आरती की या हो तो माता शिव तो में वो भाग्य ये तो रिचुअल हो गया कि कर्मकांड हो गया परंतु अंतचि जो देह है वो अंतचि जो चेष्टा की जा रही है वो देह से की जा रही है और अंत देह में एक मंजरी जैसे प्रियालाल की सेवा कर रही है उस सेवा को करते हुए वो विराजमान हो रहा है तो यह हुआ स्वाभिष्ट भाव में तो वीणा वनिक और ऐक्य जैसे वीणा और वैनिक वीणा बजाने वाला इन दोनों में जैसे एकता है और अंतचिंत जो राग है वही बाहर वीणा में इंस्ट्रूमेंट में प्रकट हो रहा है इंस्ट्रूमेंट प्लेयर के भीतर जो मेलोडी है वही मेलोडी कहीं बाहर जैसे प्रकट हो रही है उसकी वीणा में प्रकट हो रही है और वीणा जो कुछ भी वीणा में बज रहा है वो वीणा का बजा हुआ तुरंत ही झंकृत कर रहा है वो भीतर के मन के तारों को झंकृत कर रहा है क्योंकि यदि सारे साज मिले हुए हैं तो बाहर का साज भीतर झंकृत करेगा नहीं तो कंसोरा हो जाएगा और कंसुरा हो गया तो फिर संगीत में आनंद नहीं आएगा वो कहेगा अरे कंसुरा है ये कान में कहीं खटक रहा है तो जैसे संगीतकार को कंसुरा जरा भी पसंद नहीं है क्योंकि कंसुरा होने पर पूरी की पूरी झंकृति नहीं होती है उसके हृदय में जो झंकार है वो झंकार वाइब्रेशंस बिल्कुल वैसे नहीं होंगे जो कि इंस्ट्रूमेंट में है इसलिए फिर वो कंसुरा हो जाएगा शायद पाश्चात्य संगीत में और भारतीय संगीत में यही है कि भार, भारतीय संगीत में भीतर का जो राग है वह कहीं इंस्ट्रूमेंट के साथ में मिलना चाहिए जबकि पाश्चात्य संगीत में पहले इंस्ट्रूमेंट है इंस्ट्रूमेंट के साथ में अपने हृदय के राग को मिलाने का प्रयास है वहां पर इंस्ट्रूमेंट के द्वारा राग को मिलाया जाएगा परंतु यहां पर, पर इंस्ट्रूमेंट को अपने राग के साथ में मिलाया जाएगा तो ये मुख्य वस्तु होकर के विराजमान तो कंसुरा नहीं होना चाहिए बेताला नहीं होना चाहिए बेसुरा नहीं होना चाहिए या स्वर जो है वो भी कहीं इधर से उधर भागना नहीं चाहिए जैसे संगीतकार उसकी स्थिति होती है तो बीणा वैड़क इन दोनों की तीन प्रकार की स्थिति होती है उस समय जो स्वाभिष्ट में इसकी भी तीन प्रकार की स्थिति है एक है बाह्य दशा दूसरी है अर्ध अर्धबाह्य दशा तीसरी है अंतर दशा साधक में जब बाह्य दशा रहती है तब उसे अपने सामाजिक दायित्व तो, अपने व्यक्तित्व तो, इनका विचार रहता है, है और वो उन कार्यों को करता है जो कार्य करने की समाज उसको उसके व्यक्तित्व को अनुमति प्रदान करता है तो मनोविज्ञान जो है अब जैसे फ्राइड जैसा जो विद्वान है मनोविज्ञानिक वो स्वप्न सिद्धांत में अपने ड्रीम थ्योरी में विशेष रूप से कहता है कि हमारे मस्तिष्क के तीन भाग हैं मस्तिष्क का एक भाग है कॉन्सियस माइंड दूसरा है अनकॉन्शियस माइंड और तीसरा है सबकॉन्शियस तो अचेतन, चेतन और अर्धचेतन ये तीन दशा हैं। चेतन मस्तिष्क में ईगो नाम करके या अहम नाम करके एक पहरेदार रहता है फ्राइड का जो मनोविज्ञान है वो यही कहता है कि उसमें ईगो नाम करके अहम नाम करके एक पहरेदार रहता है वो पहरेदार हमको वो कार्य करने की तो अनुमति देता है जो हमारे व्यक्तित्व के साथ में मैच करते हैं या समाज जिसको अनुमति देता है पर जिन कार्यों को समाज अनुमति नहीं देता है सामाजिक स्वीकृति नहीं है उन कार्यों को वो ईगो करने नहीं देता है हमारे हृदय में जो दमित वासनाएं आएंगी वे दमित वासनाएं वासनाएं जो उठेंगी, उनको वो ईगो रूपी पहरेदार कुचल डालेगा। कुल कुचलने पर वे वासनाएं कभी भी समाप्त नहीं होती हैं। यह एक ज्ञान का तथ्य है वासनाएं समाप्त नहीं होंगी वे कहां चली जाएंगे वे चली जाएंगे अर्धचेतन और अचेतन में जब हम सोते हैं उस समय ईगो, ईण के कारण में वह सो जाता है हमारा विवेक भी बुद्धि भी सो जाती है और उस समय अर्धचेतन और अचेतन में कुचली हुई वे वासनाएं कहीं स्वप्न में हमारे सामने आती हैं और वे कल्पना के साथ में मिलकर के क्योंकि मन की एक, एक, एक प्रवृत्ति है कि मन अनेक रूप धारण कर सकता है तो उस समय मन ही पलंग बन जाए मन ही मैल बन जाए मन ही शर्बत बन जाए मन ही नौकर बन जाए मन ही पंखा बन जाए सब कुछ बन जाए और मन हम स्वप्न देखते हैं स्वप्न तेरह मिनट के होते हैं परंतु उनमें हम बहुत बड़े समय को भी देख सकते हैं स्वप्न एक लहर के समान आते हैं और कोई भी स्वप्न तेरह मिनट से ज्यादा होता नहीं है स्वप्न की एक विशेषता और है कि स्वप्न का अंत तो हमको याद रहता है स्वप्न प्रारंभ कहां से हुआ यह याद नहीं रहता मनोविज्ञान का एक तथ्य है कि स्वप्न कैसे प्रारंभ हुआ वो प्राय याद नहीं रहता है कभी कभी जो महापुरुष है और लीला संबंधी जो स्वप्न है उनकी स्थिति तो अलग है उनमें तो स्वप्न का प्रारंभ रहता है जो प्राकृत सपने हैं उन प्राकृत सपनों में हमको स्वप्न का प्रारंभ कभी भी पता नहीं लगता है स्वप्न का अंत तो याद रहता है प्रारंभ पता नहीं लगता है और कभी कभी एक स्वप्न के साथ में ऊट पटांग दूसरे सपने न जाने कैसे इंटरमिंगल हो जाते हैं पुर जाते हैं कि पता ही नहीं लगता है कि क्या थे क्या हो गया कहां से कहां चले गए ये पता पता भी नहीं लगता है तो ऐसे अव्यवस्था भी स्वप्न के स्थिति में कहीं ना कहीं विद्यमान है तो कहने का तात्पर्य ये कि जो दमित हैं वे दमित वासनाएं ही स्वप्न के रूप में प्रस्तुत होती है परंतु बात के जो वैज्ञानिक हुए मनोवैज्ञानिक उन मनोवैज्ञानिकों ने विशेष रूप से कहा कि नहीं यहां पर दमित वासना कारण नहीं है मूलतः समाज जिनकी आदेश देता है हमारा अपना व्यक्तित्व वह मूल कारण हो करके विराजमान है ईगो इसको कहीं विस्तार करके उन्होंने कहा कि जो सामाजिक जो परिवेश है वह हमारे अपने एक व्यक्तित्व को बनाता है पर्सनैलिटी को बनाता है और उस पर्सनैलिटी के अनुसार जो कार्य हमारे लिए उपयुक्त है उनको हम करते हैं और दूसरे कार्यों को हम नहीं करते हैं तो साधक की यह हुई प्राकृतिक स्थिति जो अंत देह है उस अंत देह में भी स्वाभिष्ट में उस देह में भी श्री जो श्री गुरुदेव ने कृपा करके जो शरीर भीतर प्रदान किया है मंजिली स्वरूप प्रदान किया है उस मंजरी स्वरूप के द्वारा वह कभी बाह्य दशा कभी अर्धबाहषा और कभी अंतरदशा जब अंतरदशा में होता है उस समय यथावस्थित देह और बाह्य देह ये दोनों मिलकर के एक हो जाएंगे यथावस्थित देह और बाह्य देह दोनों एक हो जाएंगे और अनेक अनेक बार जो अंत देह की जो अवस्थाएं हैं वे अवस्थाएं यथावस्थित देह में भी प्रकट हो जाएंगी पुराणों में इसके लिए एक चरित्र आया कि श्री बैकुंठ में बैकुंठनाथ एक बार शयन कर रहे हैं और लक्ष्मी जी चरण पर लुट रही हैं। भरत भागवत में एक कथा दी है सनातन गोस्वामी जी ने और लक्ष्मी जी चरण दबा रही थी नारायण के और नारायण एकदम खिलखिला करके हंस दिए लक्ष्मी जी चार ओर देखने लगी माने हंसे क्यों नारायण परंतु वहां पर बिल्कुल सामान्य स्थिति है कोई को ऐसे हंसी का कोई विषय नहीं था तो लक्ष्मी जी ने नारायण से पूछा बोल मारे हसे क्यों नारायण बोले चलो चलो अभी तुमको बताते हैं कारण क्या है सो गरुड़ के ऊपर बैठकर के, के दोनों के दोनों लक्ष्मी नारायण दोनों के दोनों कहीं यमुना जी के किनारे किसी जंगल में पहुंचे जहां फूटी झोपड़ी है और वहां एक ब्राह्मण झोपड़ी के भीतर रो रहा है बोल कुछ बोलना नहीं है देखती जाओ सब समझ में आ जाएगा वो ब्राह्मण रो रहा है बोले हाय अब यदि खीर बनाऊंगा तो कितनी देर लग जाएगी लक्ष्मी जी को समझने में देर नहीं लगी कि यह ब्राह्मण मानसी सेवा कर रहा था और यह विचार कर रहा था कि मैं इस प्रदेश का राजा हूं और ठाकुर की दिव्य सिंहासन के ऊपर ठाकुर को विराजमान करके सुंदर कामधेनु उनके दूध से पंचामृत से पहले मैंने महाभिषेक कराया और फिर ठाकुर को दिव्य वस्त्र धारण कराए और मणि जैसे दिव्य आभूषण उनसे श्रृंगार कराया और अपने हाथ से रसोई कर रहा हूं और रसोई करके खीर बनाई है सोने की गंगाल में घर में है फूटी हुई हड़िया फटे हुए कंबल के ऊपर ब्राह्मण बैठा हुआ है फूटी झोपड़ी मरियल लटा दुबला केवल लगोटी लगा रखी है एक अचला पहन रखा है यथावस्थित स्थिति उसकी यह है स्थिति में विचार कर रहा है कि मैं सम्राट हूं उपचार के द्वारा महोपचार के द्वारा पूजा कर रहा हूं और खीर तैयार हो गई बड़ी सुंदर केशर विशर डालकर के सुंदर तैयार हो गई है खीर को उठा करके सोने की गंगाल को जिस समय उठा करके चला तो खीर बड़ी गर्म दिख रही है और ले जाते ले जाते ये हाथ रहे धरती में नहीं रखा सहन करते करते लाया और ठाकुर जी के सामने भोग समर्पित करने के स्थान पर चौकी के ऊपर रखा और फिर कह रहा है ज्यादा गर्म तो नहीं है कहीं ऐसा नहीं हो कि श्री ठाकुर जी अरोगे तो कहीं जीप भरस जाए जल जाए ज्यादा गर्म तो नहीं है इस आवेश में उसने अपने अंगूठे को उस खीर में जो डाला खीर वास्तव में गर्म निकली सो उसके हाथ में फफोला आ गया फफोला पड़ गया अब देखिए अंत की जो बात है वो यथावस्थित देर में दिख रही है ये अंतर्दशा ब्राह्मण की जो अंतर दशा है वो अंतर दशा ऐसी हो रही है अंतर दशा में सेवा चल रही है और उसके अंगूठा में फोला पड़ गया और लक्ष्मी जी देख रही हैं कि वास्तव में हाथ में फफोला पड़ गया है और ब्राह्मण रो रहा है कि हा ठाकुर जी की तैयार रसोई में मैंने हाथ घपोल दिया नक्से स्पष्ट हो गई भाई रसोई करने में तो नख लगेंगे लगेंगे उसमें तो कोई बात नहीं है परंतु तो जब सामग्री तैयार हो जाए तब तो उसमें हाथ थोड़ी डाल जाएगा तब तो वो अशुद्ध हो जाएगी नख डालने से नक्का स्पर्श होने से अब यदि खीर करूं तो ठाकुर जी के भोग में कितनी देर हो जाएगी और सारी रसोई तैयार है खीर में ही है हा ये रस खीर आज ठाकुर की भोग के लायक नहीं रही ये छी गई मैंने इसमें अपने हाथ को घपोल दिया इसलिए हाथ को मिला दिया इसलिए ये अब छी गई है ठीक है इसको कहीं गौ मैया गैया मैया को कहीं को और दे, दे देंगे परंतु ये भोग के लायक नहीं और रो रहा है कि आज लोग प्रभु की खीर ही नहीं बनी ठाकुर जी को खीर भोग नहीं लगी कितने दुख की बात है लक्ष्मी जी नारायण दोनों सामने उपस्थित हो गए सामने आ गए और लक्ष्मी जी ने ब्राह्मण के हाथ पकड़े जैसी देख रही है फूक मार रही है उसका फोला गायब हो गया कृपा की और कहा ब्राह्मण देवता हो गई सिद्ध बोलावन बिहार की जय ये है यथावस्थित देव का वीणा का बैणिक के साथ में मिल करके एक हो जाग और जो हृदय का राग है वही बीना में बज रहा है इंस्ट्रूमेंट में वही राग बज रहा है जो कि उसके हृदय में विराजमान इस प्रकार बीमा दोनों की एकता हो जाना यह अंतर दशा एक दशा ऐसी होती है जिसमें कोई पूछ रहा है अमुक चीज कहा रखी है वो अलवारी के ऊपर के खंड में रख रही है और अपना लीला क्रम भी चल रहा है बाहर की बातों का जवाब भी दे रहा है और भीतर जो लीला चिंतन है वो चिंतन भी चल रहा है तो उसको हम कहेंगे अर्ध अर्धबाह्य दशा और तीसरी स्थिति है जहां दशा नहीं है बाह्य दशा है बाह्य दशा में फिर गुरु शिष्य इनको प्राण कोई भी आदर है उसका लोक व्यवहार उस सब की रक्षा इनको करते हुए भी साधक विराजमान है अब ये जो दशा है ये दशा केवल साधक अवस्था में ही होती हो सो बात नहीं है ये दशा शुद्ध अवस्था में भी प्राप्त है राधायाणी भी कभी ये विचार करती हैं कि हाय कहीं जटलाजी आतोनी नहीं रही है मुखरा जी आतोनी नहीं रही हैं, श्री चंदावली जी आ तो नहीं रही हैं, ये हो गई उनकी बाह्य दशा अभिमान क्या कहेंगे गोप क्या कहेंगे ये उनकी बाह्य दशा हो गई लीला के भीतर भी ये बाह्य दशा है अपने एटमोस्फियर अपनी जो सर्कुल उन सर्कुलर का कहीं ध्यान करते हुए वहां लीला के भीतर भी वे विराजमान कभी कर रही हैं घर के काम हाउस होल्ड ड्यूटीज उनको पूरा कर रही हैं घर के काम कर रही हैं परंतु चित्र लगा हुआ है श्याम सुंदर में और इधर का भी जवाब दे रही हैं और उधर भी प्यारे से मिलना है यह कभी सखी झिझोड़ रही है तब भी होश नहीं श्याम सुंदर से झगड़ा कर रही है अरे चंचल क्यों बार बार मेरे रास्ते को रोकता है ये उचित नहीं है अरे सखी इस चंचल को रोक में रोक ये मेरे मारु को रोक करके कैसे खड़ा खड़ा हो गया है मुझे जाने नहीं दे रहा है और उस समय श्री विशाखा जी बलिहारी जाए बोले अरे जाऊं अरे तू इस समय प्यारे के पास में नहीं है अपने महलों में बैठी है तब होशा है तो अरे मैं क्या महलों में थी क्या यहाँ पर अपने घर में बैठी हु क्या मैं तो ये समझ रही थी कि अरे विशाखा तेरा वो मित्र मुझे रोक रहा है ऐसे विशाखा को उहना देती हुई विराजमान हो जाए तो ये अंतर्दशा तो लीला में भी ये अर्ध अर्धबायुदशादा और अंतर्दशा ये विराजमान है और साधक देह में भी ये साधक देह और अंतचि देह इनकी समानता वहां विराजमान तो ये हुआ पहली वस्तु अब दूसरी वस्तु है वो है स्व अभीष्ट भार संबंधी स्व अभीष्ट भार संबंधी कौन है वो संबंधी में आएंगे श्री नाम धाम पर गुरु वैष्णव इनकी आराधना अब वो नाम भी जब कर, जब कर रहा है धाम भी जब कर रहा है अब ये नाम इत्यादि का जो जप है वो सिद्ध परकर में भी है राधाण ने भी कभी कभी गोपाल मंत्र का जप करती है ऋषि से पूछ करके आई है ऋषि ने इनको मंत्र दिया है उसका जप गोपाल उपनिषद के अनुसार कर रही साधक का जो जप करना है वो जप मुख्य वस्तु है तो स्वाभिष्ट भाव संबंधी में श्रवण कीर्तन स्मरण ये तीन भक्ति करना फिर इसके साथ साथ श्री धाम गुरु और वैष्णव इनकी भी सेवा श्री कृष्ण सेवा के साथ में धाम गुरु वैष्णव इनकी भी सेवा करते हुए एक साधन विराजमान और इनका भी श्रवण करें फिर तीसरी जो चीज है वो तीसरी जो है एकादशी वो एकादशी व्रत जयंती व्रत इनको करते हुए भी विशेष रूप से विराजमान होगा नाम नामी में अभेद करके मानेगा तो ये स्व भाव संबंधी वस्तुएं हुई तो स्वाभिष्ट भाव संबंधी स्वाद में दबधा भक्ति श्रवण कीर्तन स्मरण और इनके साथ साथ तप के भीतर एकादशी व्रत योग के भीतर अपने आप की मनोवृत्ति को कृष्ण में एकाग्र करने का प्रयास तो तप योग भी कहीं उपयोगी होकर के उसकी भक्ति में उपयोगी होकर के विराजमान रहेंगे तो स्वाभिष्ट भाव संबंधी अब तीसरी चीज जो आएगी वो तीसरी चीज है स्व भाव अंकुल अंकुल कौन है बोल जैसे तलक धारण करना जैसे तीन लड़की कंठी धारण करना दो लड़की या तीन लड़की कम से कम कंठी तीन लड़की जो कंठी है उनको धारण करते हुए विराजमान होना माने श्री प्रियालाल और सखी इन तीनों का अनुवत्य ग्रहण करके मैं विराजमान हूं ये भाव धारण करके तीन लड़की जो कंठी है उसको विशेष रूप से धारण करते हुए साधक का विराजमान होना या जीव ईश्वर और भगवान की विभिन्न शक्तियां तो जीव शक्ति माया शक्ति और स्वरूप शक्ति इनके लिए तीन जो लड़ हैं उन तीन लड़की माला को धारण करना एक लड़की माला धारण करने से काम नहीं चलेगा एक नहीं कम से कम दो लड़ जो हैं वो दो, दो फेरा वो तो या कंठ लग्न तुलसी नलनाक्ष माला गले से चिपकी हुई तुलसी ये धारण करने पर तुलसी धारण करने पर यह शरीर चिन्मय हो जाएगा इनको धारण करते हुए साधक बिराजमान उसे चिन्हयता की प्राप्ति हो जाएगी जैसे तुलसी डालने के साथ ही साथ मिठाई मिठाई नहीं रहेगी वह महाप्रसाद बन जाती है ऐसे ही महाप्रसाद की प्राप्ति हो जाएगी तो धारण करने पर अपने आप में श्री किशोरी जी की दासी हूं और उन्होंने अपने चरण चिन्ह मेरे माथे के ऊपर रखे हैं यह भाव प्राप्त हो जाएगा तो स्व अभिष्ट भाव संबंधी तो तीन बात हो गई स्व अभीष्ट भाव मय स्व अभीष्ट भाव संबंधी और स्व अभीष्ट भाव अंकुल ये अंकुल हो गए अब अमिरुद्ध अम्युद। अमिरुद्ध का तात्पर्य है कि साधक को भक्ति में जो वस्तुएं उपयोगी हैं उनको अपनाए विरोधी वस्तुओं का त्याग करें जैसे सूर्य के आगे यदि छत्ता लगा लोगे तो सूर्य की रोशनी रुक जाएगी परंतु सूर्य को दीपक दिखाओगे तो सूर्य की रोशनी रुकेगी नहीं ऐसे ही सत्य बोलना अहिंसा का पालन करना माता पिता की दीन की सेवा करना जीव मात्र में भगवत स्वरूप का दर्शन करना संसार से आसक्ति हटाए हटाने के लिए धन से आसक्ति को हटाने के लिए धन का दान करते रहना ये दान नहीं करोगे तो धन में आसक्ति ज्यादा बढ़ेगी इसलिए धन की आसक्ति को दूर करने के लिए धन का भगवत सेवा में विनियोग करते रहना कुछ ना कुछ धन को लगाते रहना अपने हाथ को थोड़ा लंबा करना ये नहीं कि हसना जेब में हाथ डाल करके रहें कभी निकाल ही नहीं ऐसा नहीं हाथ लंबा करने की भी प्रवृत्ति रखनी चाहिए इससे आसक्ति दूर होगी कष्ट मिले तो उनको अपने प्रार्थ समझ करके कि मैंने गलती की है और उसका दंड मुझे मिल रहा है ऐसा समझते हुए कष्ट को धैर्यपूर्वक सहन कर लेना परंतु तो अच्छी बात जो कुछ भी मिली है उसको श्री प्रभु की कृपा मान इनको धारण करते हुए विराजमान हो तो इसको हम कहेंगे स्व अभिष्ट भाव अविरुद्ध तो चौथी चीज हुई स्व अभिष्ट अविरुद्ध माने सात्विक वस्तुओं का दर्शन करने पर अविरुद्धता की प्राप्ति होगी और पांचवी वस्तु है विरुद्ध वस्तुओं का त्याग विरुद्ध वस्तु कौन सी है बोले जो तमोगुण की वस्तु हैं तमोगुण का भोजन तमोगुण की वस्तु तमोगुण का आचरण इन सब का त्याग करते हुए गुरुदेव बताते हैं नहीं वैष्णव होकर के ये वैष्णवों का व्यवहार नहीं है ऐसा व्यवहार मत करो इनको धारण करते हुए साध बेईमान हो तो पांच वस्तु जो हैं इनको अपनाए है। इनमें विशेष रूप से जो स्वामिष्ट भावमय है नहीं स्वाविष्ट भाव संबंधी हैं उनमें नामजप वैष्णव सेवा धाम सेवा और स्वरूप सेवा करते हुए साधक मने तप करते हुए पालन करते हुए नाम जप मुख्य है नामजप और मंत्र जप एक ही बात है एक ही बात है मंत्र तो और नाम दो अलग अलग वस्तु तो नहीं है मंत्र केवल चतुर्थी विभक्ति लगा करके बीज मंत्र के सहित उनको ऐश्वर्य सहित नाम को प्रदान किया गया नाम जब वह व्याकुलता में आर्थ होकर के प्रलाप के रूप में समुद्धि संबोधन के रूप में ठाकुर को बुलाने के लिए नाम लिए जा रहे हैं अन्यथा जो गुरुमंत्र हैं वे गुरु मंत्र भी नाम रूप ही होते तो नाम में गुरु मंत्र में कोई अंतर नहीं है हरे कृष्ण हरे कृष्ण ये नाम धुन भी कर रहे हैं और कृष्णा कहकर के चतुर्थी भक्ति लगा करके कर हम चतुर्थी के रूप में भी उसका प्रयोग कर रहे हैं एक जगह ऐश्वर्य सहित नाम को ग्रहण किया जा रहा है एक जगह आसक्ति में श्री प्रभु के नाम को जोर से पुकारा जा रहा है इन दोनों को स्वीकार करते हुए साधक विराजमान तो इनको धारण करते हुए पांच वस्तु जो है उनको धारण करें और उसी के लिए संतों की सेवा में कहा गया कि तो बात को पूरी नाम नाम एक बार, फिर नाम देख के बाद में गुरु प्रणाली उसकी वंदना क्यों कृपा जो मिल रही है वो श्री गुरुदेव के माध्यम से मिल रही है गुरु प्रणाली की वंदना गुरुपादाश्रम तीसरी बात वह तप तप का तात्पर्य है एकादशी वृत्त आदि का पालन चौथी बात धाम का सेवन धाम सेवन तुलसी सेवन क्योंकि इनकी कृपा से तुलसी कृपा शक्ति रूप होकर के लीला शक्ति रूप है लीला शक्ति रूप होकर के विराजमान यमुना जी शक्ति होकर के विराजमान श्री तुलसी जी लीला शक्ति होकर के विराजमान और श्री सुभद्राजी पौर्णमासी जी ये योग माया शक्ति हो करके विराजमान अतः इन तीनों का आश्रय ग्रहण करके जहां श्री जगन्नाथ स्वरूप है वहां श्री सुभद्रा जी जहां ब्रजलीला है वहां श्री पौर्णमासी जी इनका आश्रय ग्रहण करके साधक विराजमान तो इन तीन का आश्रय ग्रहण करके साधक जब विराजमान होगा तो उसको अपूर्व कृपा के प्राप्ति हो जाएगी तो ये हुआ स्वाभिष्ट भाव संबंधी नाम जप गुरुपादश्रय तप माने एकादशी इत्यादि और तुलसी बंदन आदि जो आचरण है वैष्णव के उनका पालन करते हुए साधक विराजमान हो स्वाविष्ट भाव संबंधी स्वाविष्ट भाव अंकुल में वैष्णव तिलक इनको धारण करना कंठी धारण करना इससे उसे याद बनी रहेगी कि मैं ठाकुर जी की सेविका हुई और अंकुल में जो भाव सात्विक भाव अंकुल है उनको वो त्याग तितिक्षा इन सबों को धारण करते हुए दान त्याग तितिक्षा इनको धारण करते हुए वो विराजमान हो और विरुद्ध वस्तुओं का वह त्याग कर तो यहां पर वो ही कह रहे हैं तित्सभा नाम अजात शत्रता साधव साद ये येक्षु करना में जीव मात्र के प्रति अजात शत्रु उनका कोई शत्रु नहीं है शांत हैं ऐसे साधव साधुभूषण वे उनने साधुता के आभूषणों को ही धारण किया साधु भूषण का तात्पर्य है कि साधता रूपी आभूषण ही धारण करके दया तुतिषा सहिष्णुता सात्विकता ऐसे आभूषणों को साधु आभूषणों को धारण करते हुए ही वे विराजमान होते हैं तो वे साधुगण ही उनके साधुता ही उनका आभूषण होती है और बड़े गौरव के साथ में वे कहते हैं कि हम उन गुरु के कृपा पात्र तो साध भूषा मानो जैसे कोई अपने आभूषण को दिखाए ऐसे ही वे अपनी गुरु परंपरा उस गुरु परंपरा के आदर का गौरव का भाव धारण करके विराजमान होते हैं तो यही आगे कहा मत सेवा ये मुक्ति का द्वार है और स्त्री संघियों का संग ये नरक का द्वार हो करके विराजमान है बोलो वृद्धावन बिहारी लाल की जय गोविंद जय जय गोपाल जय जय राधा हरि गोविंद जय जय राधा हरि गोविंद जय निताय गौर हरि गो